ओडामणी कृत विधुर्बल कृतवासुपी भो्याय लीलातांडवपंडिता नूतन जलधरुचपूपी दुकानय तस्में संसारमीरह से शंकरं शंकराचार्यं केशववादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मे मूर्तिदिभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति श्लोक हम व्यापक सै विशेष द्रव्य नि्य कैसे जी बोलेंगे स्वामी आप सुनेंगे हमको तो कोई सुनता नहीं <laughs> जी हाँ बोलें व्यापकवा <laughs> द्रभ्य अंत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 मुक्तावली में देखेंगे जहां आठ नौ कार्य का पूरा हुआ मुक्तावली में ते पूरा होने से एक पंक्ति पूर्व वस्तु तस्तु वस्तुतु तस्तु तो जहाँ दिन करी है ना में नीला समवेत तो उससे पहले वस्तुतु इक्यासी पृष्ठ में ओहो प्रतीक दिया है तस्तु तो अच्छा ठीक है वो पंक्ति पहले देख लेंगे थोड़ा <coughs> का तथा च यहाँ विचार कर रहे हैं कि मूल में दिया कि द्रव्यत्व द्रव्यवादी कजातिषु परापर तय उचित द्रव्यत्व ये पर भी होगा अपर भी होगा इसके लिए मुक्तावली में कह दिया अंतिम से द्वितीय पंक्ति में कह दिया द्रव्यत्व पृथ्वीत्व के अपेक्षा अधिक वृद्धि होने से व्यापक हो गया इसलिए पर हो गया सत्ता के अपेक्षा अल्पदय वृद्धि होने से व्याप्य हो गया अपर हो गया इसी को आगे कहते हैं तथा चर्म दया समावेशात अर्थात परत्व धर्म भी इसमें आ गया अपरत्व धर्म भी इसमें आ गया तो होने से उभयम अविरुद्धम इसलिए द्रव्यत्व आदि जाति परा भी हो जाएगा अपराधी हो जाएगा दोनों धर्म इसमें आ गया अच्छा आगे दिनोकर में वस्तु तस्तु इसमें नब्बे लोग मतलब कहते हैं कि सत्ता को कोई जाति मानने का आवश्यक नहीं है प्राचीन लोग कहते हैं सत्ता एक जाति है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा नब्बे लोग कहते हैं सत्ता का अर्थ है भावत्व क्यों कहते हैं कि हम शब्द प्रयोग करते हैं कि सामान्य सत्य सत का अर्थ जिसमें सत्ता है उसको सत्य जाता है तो अगर आप सत्ता का अर्थ द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली जाति होगी तो वो सामान्य में तो नहीं रहेगी तस्वीर सामान्य को सत्य कहने के लिए यह आप शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए किंतु शब्द प्रयोग होता है इसलिए सत्य शब्द का अर्थ सत्ता शब्द का अर्थ भावत्व तो लिया जाएगा ये द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली कोई जाति नहीं होगी ऐसे ये नव्य कहते हैं प्राचीन लोग कहते हैं कि त न सत्य ये बात ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि द्रव्य गुण कर्म ये तीनों का ध्वंस होता है तो ध्वंस हो गया कार्य अच्छा ध्वंस हो गया कार्य ये ध्वंस प्रतियोगिता संबंध से जाकर के द्रव्य गुण कर्म कहीं रहेगा मान लीजिए दृष्टांत तो देंगे घट तो घट में जाकर के ध्वंस प्रतियोगिता संबंध से रहेगा और घट उसी घटो में तादात्म्य संबंध से रहेगा तो प्रतियोगिता सम्बन्धे न ध्वंस प्रति तादात्म्य न ये कारण होगा तो प्रतियोगिता सम्बन्ध है न ध्वंस प्रति ध्वंस हो गया कार्य तो अभी यह कार्य किस मतलब किसका किसका ध्वंस होगा द्रव्य गुण कर्म ये तीनों का ध्वंस होगा ध्वंस कारणता अवच्छेद अच्छा ध्वंस कारणता अवच्छेद बताया ध्वंस हो गया कार्य कारण हो जाएंगे द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म ये तीनों का ध्वंस होगा तो ध्वंस हो गया कार्य प्रतियोगिता संबंधन घट में रहेगा घट रूपों में रहेगा अथवा घट में होने वाली क्रिया में भी, भी रह जाएगा तो प्रतियोगिता संबंधन ध्वंस रूपों का कार्य जहाँ रहेगा वहाँ सत धात्म्य संबंध से रहेगा सत अर्था सत्तावान तो ये सत्तावान जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे कहेंगे जिन जिन का ध्वंस होता है तभी कारण रह जाएगा द्रव्य गुण कर्म ये तीन हो जाएंगे कारण कारणता रह जाएगा द्रव्य गुण कर्म ये तीनों में कार्य हो गया ध्वंस प्रतियोगिता संबंध में रहेगा कारण हो जाएंगे द्रव्य गुण कर्म ये तादात्म्य संबंध से उसी में रहेंगे जिनका ध्वंस होगा तो कारण हो जाएंगे ये तीन कारणता रहेगा तीनों में कारणता अवच्छेद धर्म किस लिया जा सकता है सत्ता को लिया जा सकता है ये तीन अगर कारण होंगे द्रव्य गुण कर्म द्रव्यत्व अथवा गुणत्व अथवा कर्मत्व प्रत्येकों को तो नहीं ले पाएंगे तीनों को मिला करके ये भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि अनुगत तो नहीं होगा इसलिए कारणता था अवच्छेद का धर्मत्व न सिद्ध होगी ऐसा प्राचीन लोग कहें उसे फिर बीच में दे दिया प्रागभाव में भी विचार हो जाएगा क्योंकि प्राग का तो ध्वस होता है किन्तु प्रागभाव अभी तादात्मिक संबंध में प्राग में भी रह जाएगा किन्तु प्राग सत्तावान नहीं होता है इसलिए वे हो जाएगा तो इसको कह दिया कि प्रागभाव भाव वृत्ति प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिता ये कार्यता का संबंध होना चाहिए ये सब कह दिए ये तभी तो प्राचीन लोग दिए अपना तर्क दिए अभी दिन करी अपना मत कह रहे हैं वस्तु तस्तु तो, अर्थात वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए कहते हैं समवाये न सत्तावच्छि प्रति तादात्म्य न द्रव्य कारणतः अभी कार्य हो जाएगा सत्तावच्छिन्न सत्ता से अवच्छिन्न कौन कौन होंगे द्रव्य गुण कर्म अभी द्रव्य गुण कर्म ये तीनों में सत्ता आ, आ, सत्ता रहेगी हां ठीक है समवाय न सत्तावच्छिन्न प्रति अच्छा न ये बात नहीं तादात्म्य न द्रव्य कारणता कार्य हो जाएगा द्रव्य गुण कर्म कारण हो जाएगा द्रव्य अभी द्रव्य गुण कर्म ये तीनों द्रव्य में किस समझ से रहेंगे द्रव्य द्रव्य में किस समय से रहेगा समवाय समस्या संयोग में रह सकता है किन्तु संयोग में रहने से कार्य कारण भाव होगा नहीं होगा तो जहां कार्य कारण भाव लेना पड़ेगा वहां द्रव्य भी द्रव्य में समवाय समय और गुण द्रव्य में समवाय समय कर्म द्रव्य में समवाय समय तो समवायेन अर्थात समवाय सम्बंधे द्रव्य गुण कर्म ये तीन हो जाएंगे कार्य अगर ये तीन कार्य होंगे कार्यता संबंध क्या हो रहा है समवाय संबंध। तो ये तीन कार्य होंगे तो कार्यता अवच्छेद का धर्म भी एक निकालना पड़ेगा तो ये तीनों में जो धर्म रहेगा वो सप्ताह ही हो जाएगी तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि समवाय संबंध अवच्छिन्न कार्य कार्यता का जो अवच्छेद का धर्म होगा वो सत्ता होगा और कारण होगा द्रव्य और द्रव्य द्रव्य में किस समझ से रह जाएगा ना ये जो कारण है जैसे अभी कपाल रूप को द्रव्य में घट रूप को का कार्य रहा तो अभी घट रूप को का कार्य कपाल रूप को का कारण में किस समन्वय रहेगा समवाय समझ से तो समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्य हुआ और यहाँ कार्यता अवच्छेद धर्म अगर हम केवल घट को ले रहे हैं कारण कपाल कार्य घट कार्यता अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा घटतत्व तो हो जाएगा क्योंकि हम केवल घट को अगर कार्य ले रहे हैं तो दृष्टान्त के लिए तो कार्यता अवच्छेद का संबंध हो गया समवाय संबंध। कार्यता अवच्छेद का धर्म हो गया घटतत्व कारण कौन हुआ कपाल कारणता किस में कपाल में कारणता अवच्छेद का धर्म क्या होगा और कारणता अवच्छेद का संबंध अर्थात कपाल जिस संबंध से कपाल में रहेगा तादात्मिक संबंध तो कारणता अवच्छेद का संबंध तादात्म्य संबंध और कारणता अवच्छेद का धर्म कपाल तो हुआ या हम घट कपालों को विशेष करके जब विचार करते हैं जब हम कोई भी कार्य मात्र ले लेंगे द्रव्य गुणकर्म कोई भी कार्य द्रव्य अथवा गुणकर्म कार्य ले लेंगे तब कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या होगा समवाय किंतु कार्यता अवच्छेद का धर्म अभी क्या हो जाएगा सत्ता होगा तो तेन रूपेण सत्ता की सिद्धि हो जाएगी ये कह रहे हैं जैसे मूलकार के अनुसार वो कहे थे कि ध्वस को कार्य मान करके द्रव्य गुण कर्म को कारण मानेंगे ये कह रहे हैं ना ऐसा मानना नहीं है द्रव्य गुण कर्म को कार्य मान करके द्रव्य को कारण मानिए ये दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ ध्वंस को कार्य मानना द्रव्य गुण कर्म को कारण मानना और दिन परिकार वस्तु तस्तु कह करके कह रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म को कार्य मानना और कारण किसको मानेंगे द्रव्य को कारण मानेंगे ये अपना नियम दिए समवायन सत्तावच्छिन्नम कार्यम प्रति त्म्य न द्रव्यत्व न कारणता तो होने से जो कार्य हो गया कार्यता अवच्छेद धर्म ये सत्ता सिद्ध हो जाएगा जन्यता अवच्छेद काया जन्यता अवच्छेद ये जन्यता अवच्छेद का संबंध को ले रहे हैं ना धर्म को लेकर के सत्ता जाति सिद्ध कर रहे हैं धर्म को जन्यता अवच्छेद का धर्म तया सत्ता जाति सिद्धि हो जाएगी ये वस्तु तस्तु कहकर के कहे क्यों इस प्रकार के समाधान दे रहे हैं अगर मूल में जो कहा था ध्वंस को कार्य लेकर के द्रव्य गुणकर्म को कारण लीजिए उसमें आपको एक संशोधन करना पड़ा प्रागवा में विचार हुआ करके किंतु अगर हम इस प्रकार की ले लेंगे द्रव्य गुणकर्म को कार्य कहिए और द्रव्य को कारण कहिए तो इसमें कोई विचार होना नहीं है ये कह दिए पूर्व पक्ष कहेगा इसमें भी दोष आएगा कैसे दोष आ जाएगा देखिए नील में तंतु नील में पट नील उत्पत्ति होने का ये आपत्ति होगी अगर आप ये नियम कहेंगे कि समवाय सम्बन्ध न सत्तावच्छिन्नम कार्य प्रति तादात्म्य न द्रव्यम कारणम इस प्रकार कहेंगे तो ये दोष आएगा क्या दोष तादृश कार्य कारण भाव माना भावित न अच्छा अभी द्रव्य गुण कर्म पट रूप को हम कार्य तो न ग्रहण करेंगे ये क्या पदार्थ है पट रूप गुण तभी गुणा रूप का कार्य जहा उत्पन्न होगा नियम के अनुसार कारण किसको होना चाहिए द्रव्य को और के न संबंध है न? अच्छा तो द्रव्य कारण होगा कारणता किसमें द्रव्य में कारण ता था अवच्छेद का संबंधा जिस संबंध से कारण उसमें रहे वो कारणता अवच्छेद का संबंध और संवाय संबंध क्या अवच्छेद का है कार्यता अवच्छेद का संबंध अगर हम अभी पट रूप का उत्पत्ति मानेंगे कार्य हो जाएगा पट रूप कार्यता अवच्छेद का संबंध हमारा क्या होना चाहिए संवाय संबंध पट रूप संवाय संबंध से उत्पन्न होगा और पट रूप कहाँ उत्पन्न हो जाएगा द्रव्य में होना चाहिए द्रव्य है पट अगर आप द्रव्य में उत्पन्न होना ऐसा नियम नहीं रखेंगे तो ठीक है पट रूप द्रव्य में उत्पन्न नहीं होगा किंतु तो हम कहेंगे पट रूप पर्वत में उत्पन्न हो जाए ऐसा तो नहीं होगा कहेंगे तो पट रूप पर्वत में उत्पन्न हो, क्यों नहीं होगा पर्वत तो द्रव्य है क्यों उसमें उत्पन्न नहीं होगा उसके लिए हम और एक हेतु देते हैं कि देखिए ये जो असमवाय कारण है पट रूप का असमवाय कारण कौन है तंतु वो तो तंतरूप आकर के जहाँ रहता है वो ही पट उत्पन्न होगा नहीं तो खाली आप कहेंगे द्रव्य त्वेनो तादात्म्य नो कारण हो जाएगा तो पर्वत तो भी द्रव्य त्वेनो तादात्म्यनो कारण होकर के पटरूप के प्रति कारण हो जाए तो इसलिए दिखाना पड़ेगा कि असमवाय कारणों को भी वहां आना पड़ेगा तो असमवाय कारण हो गया तंतरूप वो पटो समस्या आएगा स्वसमवाय समवाय तत्व समन्वय तो होने से हम कह देते हैं कि पट रूप द्रव्य में स्व समवाय समत्व तो संबंध से तंतु रूप आता है इसीलिए पटर में पटर रूप उत्पन्न होता है एक है तो द्रव्य में होगा दूसरा है कि ये पदार्थ थो थो भी तंतु रूप भी आना चाहिए नहीं आएगा तो पर्वत में भी पटर रूप उत्पन्न हो जाए ये दो दिखाएंगे तो ठीक है अभी है कि स्व समवाय तो संबंध है न जहां तंतु रहेगा वहीं पट रूप उत्पन्न होना चाहिए ये हुआ अभी आप द्रव्य बोल करके हटा देंगे द्रव्यत्व नादात्म्य न कारण अभी अभी द्रव्यत्वेनों को हटा देंगे हटा देंगे तो जहां सो समवायी समवेतत्व तो सम्बधे न तंतुरूप आ जाएगा वहीं पट रूप उत्पन्न होगा अभी द्रव्यत्व ये तो नियमों का आप दिए अभी स्व समवाय समवेतत्व संबंधे न तंतुरूप पट को छोड़ करके और कहाँ रह जाएगा तंतु में ही रह जाएगा तो आपको ये चाहिए था कि जहाँ स्वसमवायी समवेत तो संबंध है ना तंतु रूप रहेगा वहीं पट रूप उत्पन्न होगा ये आपको अभी इतना निमित्त चाहिए अभी निमित्त उपलब्ध हो गया स्व समवायी समवे संबंध है ना कौन रहा तंतु रूप कहाँ रह गया अभी तंतु रूपों में रह गया तंतु रूपों में रह गया तो तंतु रूपों में ही पट रूप होने की आपत्ति आ जाएगी क्यों आ जाएगा क्योंकि आप द्रव्य कारणों को हटा दिए तो ये दोष आएगा तभी पूरा पक्ष कहेगा कि ये संबंध है ना नीलादे उत्पत्ति हो जाएगा अर्थात तो तंतु नीलों में पट नीलों की उत्पत्ति होगी ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ फिर दोबारा कहते हैं देखिए देखिए नियम है कि द्रव्य ही द्रव्य गुण कर्म के प्रति कारण होना चाहिए गुण अथवा कर्म नहीं हो पाएंगे ये नियम है तो अगर द्रव्य गुण कर्म कार्य के प्रति द्रव्य ही कारण होना चाहिए तो द्रव्य गुण कर्म अगर कार्य होंगे कार्यता अवच्छेद का धर्म क्या होगा सत्ता हमको सत्ता सिद्ध करना है कैन रूपेण सिद्ध करेंगे कार्यता अवच्छेद धर्म रूपेण कार्य कौन कौन हो जाएंगे द्रव्य गुण कर्म हो जाएंगे ठीक है किंतु तो ये जो कार्यता अवच्छेद का संबंध धर्म सत्ता होता है उसमें और भी एक नियम अंश है कि द्रव्य तो कारण होना चाहिए क्योंकि द्रव्य गुण कर्म समवाद से कहा उत्पन्न होंगे द्रव्य में ही होंगे इसलिए कारण का कारण द्रव्य ही होना चाहिए ये भी चाहिए पूर्व पक्ष कह देता है कि ऐसा नियम आप क्यों कहते हैं द्रव्य गुण कर्म जहाँ समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होंगे वह द्रव्य ही होना चाहिए ऐसा आप क्यों कहेंगे तो कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो तंत रूपों में भी पट रूप उत्पन्न होने का संभावना हो जाएगा मतलब आपत्ति हो जाएगी द्रव्य गुणकर्म द्रव्य में ही समवाय से उत्पन्न होना चाहिए अगर आप द्रव्य में ही ऐसा नियम नहीं मानेंगे तो गुण में भी गुण उत्पन्न हो जाएगा क्यों हो जाएगा उसके लिए कहते हैं पट में ही पट रूप उत्पन्न होना चाहिए क्यों पट द्रव्य है अगर आप द्रव्य बोल करके नियम हटा देंगे तो अभी पट रूप गुण में भी उत्पन्न हो जाएगा कहेंगे गुण में क्यों उत्पन्न होगा तो उसके लिए हेतु देंगे देखिए पट रूप क्यों पटो में उत्पन्न होगा पटोरूप क्यों पर्वत में उत्पन्न नहीं होगा तो कहेंगे कि पट रूप उत्पन्न होने के लिए पट में तंतु रूपों को आकर के पटो रूपों में रहना पट में रहना होता है तंतु रूप पट में रहने से ही पट में पटोरूप उत्पन्न होगा तंतु रूप पर्वत में रहेगा क्या नहीं रहेगा इसलिए पर्वत में पटोरूप उत्पन्न नहीं होगा तो ठीक है अभी तंतु रूप पट में किस संबंध से रहेगा स्व स्व समय संबंध ना स्व समवाय समत्व संबंध है न जहा तंतुरूप रह जाएगा वहां पट रूप उत्पन्न होगा तो जहां रह जाएगा पट में रहता है पट एक द्रव्य है और आप अभी नियम हटा देते हैं कि द्रव्य कोई जरूरत नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो तंतु रूप स्व समवाय समत्व संबंध ना तंतु रूपों में भी रहेगा रहने से तंतु रूप में ही पट रूप उत्पन्न होने का ये आपत्ति हो जाएगी तो ये आपत्ति को वारण करने के लिए आपको द्रव्य कारण कहना पड़ेगा नहीं तो तंतु रूप भी पट रूप के प्रति कारण मतलब एक कारण बन जाएगा अभी द्रव्य ये कारण कहना पड़ेगा इसका आगे फिर दो से दिखाए आप द्रव्य न तादात्म्य न द्रव्यत्व न कारण ऐसा क्यों कहेंगे हम कह देंगे स्व आश्रय समतत्व विशिष्ट द्रव्यत्व द्रव्यव कारण ऐसा कह दीजिए अर्थात द्रव्यत्व को एक अवच्छेदक मानते हैं तादात्म्य को एक अवच्छेदक मानते हैं ऐसा करते हैं तो कहते हैं कि जो कारण आप कहे स्व समवायी समवे तत्व तंतुरूप आकर के पटो में रहता था तो जो पट में रहा वो पटो में द्रव्यत्व भी है तो इस संबंध से तंतु रूप रहे और उसमें द्रव्यत्व रहे और वो तादात में संबंध है न द्रव्य हो ये सब आप इतना अलग अलग करके देते हैं तो हम कहेंगे कि सो आश्रय समवय तत्व पट में आ गया और पट में द्रव्य भी है वो दोनों को मिलाकर करके आप तो ये विशिष्ट बना दीजिए आप द्रव्य को उसके बाहर रखते हैं स्व समवायी समवयत्व तो संबंध न तंतु रूप जहाँ रहेगा उसमें द्रव्य भी रहना चाहिए और तादात्म्य न द्रव्य होना चाहिए ये सब जो अलग अलग करते हैं उसको एक विशिष्ट कर दीजिए तो कर देने से तो द्रव्य तो न आ गया जिस संबंध से तंतुरूप रह रहा था तो उसी में द्रव्य भी घटकत्व न आ गया तो आने से स्ववायी समवे तत्व संबंध न तंतु रूप तंतु में भी रह रहा है किंतु ये संबंध से जो तंतु में रह रहा है तो स्वसमवायी समवे तत्व विशिष्ट द्रव्यत्व संबंध हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नहीं है तो हम संबंध में ही द्रव्यत्व को दे देंगे तब फिर तंतु में और ये लक्षण जाएगा नहीं तो वहां पट रूप उत्पन्न नहीं होगा ये समाधान दिए उसके ऊपर कह दिए ये समाधान रहेगा वो रहेगा, उस समझ से रहेगा इन, इसको वो लोग परंपरा संबंध कहते हैं परंपरा संबंध से बहुत ही इधर उधर वो ले सकते हैं किंतु तो उसका कोई उपयोग नहीं है हम तंत्र रूप में तंत्र रूप को स्वसमवाय समय तो, तो समझ से रख दिया तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है हाँ रहेगा परंपरा संबंध वालों लोग कहते हैं ये बेतरे के व्याप्ति में So, और तो क्या चीज गुण में गुण तादाद संबंध से हर पदार्थ उसमें रहेगा तो तो तो रहे ये हमको थोड़ा बोला ना कौन सुनाई देता है और आपको बोलना है तो थोड़ा जोर बोलो नहीं तो मत बोलो महत्वपूर्ण रहता है तो जहां तक तो सिद्धांत तो का कोई विरोध नहीं हो रहा है मैं नया कहेंगे आप घटा सकते हैं सर हाँ ये नहीं चलने से भी चलेगा ऐसे हमको रकम सुनाई देते हैं कितना और यंत्र आत्म व्यवहार के काल में व्यवहार करना पड़ेगा <laughs> ठीक है आगे देखिए अभी आपने कह दिए कि समवाय सम्बन्ध न सत्ता अवच्छिन्न कार्य ऐसा कह दिए अर्थात आपका कार्यता का संबंध हो गया समवाय और कार्यता अवच्छेद का धर्म हुआ सत्ता तो कार्यता अवच्छेद का धर्म तुन सत्ता सिद्ध हो रहा है जो अवच्छेद को होना चाहिए उसका एक नियम है कि अन्यून अनरिक्त तो होना चाहिए और अभी आप करेंगी हम सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं जो कि कार्यता अवच्छेद का धर्म है तो सत्ता केवल कार्य में रहेगा ना नित्य में रहेगा नित्य में भी रह जाएगी तो जो सत्ता नित्य पदार्थ में भी रहेगा नित्य द्रव्य में रहेगा तो अगर नित्य द्रव्य में भी रहेगा तो ये आपका कार्यता का अवच्छेद कैसे बनेगा वो तो अतिरिक्त तो वृत्ति तो हो गया तो अतिरिक्त वृत्ति जिस जो हो रहा है उसको आप कार्यता अवच्छेद धर्मत्व कैसे सिद्ध कर रहे हैं ये दोष दिखाते हैं देखिए टीका में मतलब रामरुद्री में जहाँ काली के प्रतीक दिया है कि उस जम पंक्ति जहाँ से आरंभ हुआ ननु नित्य साधारण साधारणत्व न कथम कार्यता अवच्छेदक संभव सत्ता नित्य में भी रहेगा कार्य में भी रहेगा तो कार्यता ये कैसे हो जाएगा इसका निराकरण करते हैं दिनकरी में कालिक समवाय उभय संबंध से कार्यता अवच्छेद अवच्छेद सताया नित्य साधारण की <laughs> अभी सत्ता जन्य में भी रहा कार्य में भी रहा नित्य में भी रहेगा तो नित्य में जो सत्ता रह गई ये किस संबंध से रहा नित्य पदार्थ में आकाश आकाश में सत्ता किस संबंध से रहेगी समय संबंध से रहेगा किंतु आकाश में सत्ता ये कालिक का संबंध से रहेगी नित्येशु कालिक का अयोगात्म तो अगर हम अभी हमारा कार्यता अवच्छेद का संबंध को काली का संबंध बना देंगे फिर नित्य में सत्ता काली का संबंध से रह पाएगा क्या नहीं रहेगा तो सिद्धांति ये समाधान देता है तो हमारा जो कार्यता अवच्छेद का संबंध हुआ ये समवाय कह सकते हैं अथवा काली का भी ले सकते हैं तो काली का संबंध ले लेंगे तो नित्य में काली का संबंध से कोई रहेंगे नहीं तो सत्ता भी नित्य में रहेगा नहीं तो अगर हमारा कार्यता अवच्छेद का संबंध कालिक संबंध हो जाएगा तो कार्यता अवच्छेद धर्म सत्ता हो जाएगा इस संबंध से कहते हैं क्योंकि कालिक संबंध से सत्ता केवल जन्य में ही रहेगा कालिक का समवाय उभय संबंध कार्यता अवच्छेद कार्य हो जाएंगे जो जन्य द्रव्य गुण कर्म कार्यता रहेंगे उसमें कार्यता अवच्छेद का धर्म क्या होता है सत्ता अभी कार्यता अवच्छेद का धर्म, धर्म। यह, सत्ता कार्यता अवच्छेद अवच्छेद धर्म यहाँ अवच्छेद सत्ता कार्यता अवच्छेदक हो गया सत्ता कार्यता अवच्छेदकता किसमें रहेंगे सत्ता में अभी कार्यता अवच्छेदकता का अवच्छेद संबंध जैसे कहा जाता है कि घट हमारा हो गया पक्ष पक्षता किसमें रहेगी घट में और वह घट अभी भूतल में है घट भूतल में किस समझ से रहेगायोग से अभी घट है पक्ष पक्षता रहेगी घट में अभी पक्षता अवच्छेद का संबंध क्या होगा संयोग संबंध का पक्षता अवच्छेद का संबंध जिस समझ से पक्षता रहता है वो नहीं जिस समझ से पक्ष रहेगा इसी प्रकार की यहां कहते हैं कि कार्यता अवच्छेद कौन हो गया सत्ता तो कार्यता अवच्छेदकता किसमें रहेगी सत्ता में कार्यता अवच्छेदकता अवच्छेद अर्थात तो सत्ता जिस समझ से रहेगा अवच्छेद हो गया सत्ता सत्ता जिस समझ से रहेगा अभी सत्ता किस समझ से रहेगा समवाय सम्बंध समवाय संबंध से सत्ता अगर रखेंगे तो कहां, कहां रह जाएगा नित्य में रहेगा ना जन्य में रहेगा नित्य में नहीं रहेगा समवाय संबंध से सत्ता क्या प्रश्न पूछा आप <laughs> क्या उत्तर <laughs> समवाय संबंध है ना सत्ता कहाँ कहाँ रह जाएगा जन्य में ना नित्य में क्या प्रश्न है समवाय संबंध है न सत्ता कहां रहेगा? <laughs> जन्य में रहेगा ना नित्य में रहेगा समवाय संबंध है ना दोनों में रहेगा तो दोनों में अगर रह जाएगा तो अभी हमारा कार्यता अवच्छेदकता का अवच्छेद दूसरा जो अवच्छेदक है अवच्छेद संबंध है कार्यता अवच्छेद अवच्छेद हो गया सत्ता सत्ता में रहेगा कार्यता अवच्छेदकता अवच्छेद का अवच्छेदक ये जो दूसरा अवच्छेदक आ रहा है ये धर्म नहीं ये संबंध अर्थात सत्ता जिस संबंध से रहेगा अगर सत्ता जिस संबंध से रहेगा अगर हम उसको समवाय संबंध ले लेंगे सत्ता समवाय सम्बन्ध से जन्य नित्य उभय में रह जाएगा तो फिर आपका कार्यता अवच्छेदक धर्म सत्ता नहीं बन पाएगा इसलिए कह देंगे काली का संबंध ले लीजिये अगर आपको कार्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध काली का संबंध लेंगे तो सत्ता कालिक का संबंध से किस में रहेगा केवल में रहेगा तो आपको कार्यता अवच्छेद का संबंध काली का संबंध होकर के सत्ता जाति सिद्ध हो जाएगा ये कहते हैं <laughs> कालिक का समवाय उभय संबंध कार्यता अवच्छेदकता अवच्छेदकवात <laughs> कह कालिक समवाय उभय सम्बध्य कार्यता अवच्छेदक अवच्छेद ठीक है वो पाठ भी अगर है तो ठीक है कार्यता अवच्छेदक कार्यता अवच्छेदक हो गया सत्ता सत्ता का घटक संबंध तो सत्ता जिस समय रहता है आप उसका घटक संबंध कह है सकते हैं उसका अवच्छेदक संबंध कह है सकते हैं कार्यता उसमें पाठ ऐसा है, है? बनाए हैं मूल पाठ है अच्छा ठीक है कार्यता अवच्छेदकता घटक का संबंधत्वा तो ऐसे मूल पाठ है घटक संबंधत्व अच्छा है ना मूल पाठ क्या है मूल पाठ क्या है संशोधित क्या है सब एकदम सबसे जैसा अक्षर है ठीक है तो यहाँ दे दिया कार्यता अवच्छेद अवच्छेद एक ही बात हो जाए नित्य साधारण्य की न क्षति नित्य में और साधारण नित्य साधारण्य अर्थात जन्य नित्य साधारण सत्ता जन्य नित्य उभय में रहने पर भी कोई क्षति नहीं है ठीक है अर्थात है, समवाय संबंध को कार्यता अवच्छेद का संबंध मानने से अगर आपको अतिरिक्त वृत्ति हो जाता है दोष आता है तब तो आप कालिक को, को कार्यता अवच्छेद का संबंध ले लीजिए वो केवल जन्य में रहेगा तो आपका अवच्छेद तो सत्ता सिद्ध हो जाएगा ठीक है यहाँ तक जाति का विचार पूरा हुआ आगे दसम कारिका में दिया था अंत्यो नित्य द्रव्य द्रव्यवृत्तिर विशेष परिकीर्ति अंत्य है और नित्य द्रव्य वृत्ति है अंत्य अर्थात भेदक अंत्य अर्थात इसके आगे और कोई भेदक नहीं होंगे मुक्तावली में विशेष निरूपयती अंत्य अंत्य अर्थात अवसान वर्तते अंत्य क्या सूत्र लग जाएगा तब अर्थ में यदेक्ष विशेषो नास्ती ये अंत्य क्यों हो गया कहेंगे उसके अपेक्षा और विशेष अर्थात तो विशेष में और एक विशेषातर मानेगे ऐसा नहीं है इतर्थ घटादीना द्योणुक पर्यता न तदवय भेदात परस्परम भेदः घट से लेकर के दियोणुक पर्यत घटादि द्योणुका परस्पर भिन्न क्यों तत्दवय भेदात भिन्न अवयव आरब्धत्वात् कह देते हैं तो घट से लेकर के को पर्यंत ये सब परस्पर से भिन्न तो घट घटांतराद भिन्न ते घट अथवा पटाध भिन्न घट किसी रूप से भिन्न ये सब कह देंगे क्यों कहते हैं भिन्न अच्छा ये तो केवल द्रव्य में ही घटेगा घट से लेकर के दियोणु पर्यंत ये द्रव्य हो जाएंगे ना गुण कर्म हो जाएंगे घट से लेकर के दियोणुको पर्यंत ये द्रव्य है इसलिए घटा दिना दे पर्यत य ये परस्पर भिन्न होंगे क्यों कहते हैं भिन्न अवय आरब्धत्वा दे दिया तत् अवय भेद अवय भिन्न होने से तभी दियणु को पर्यत भेद सिद्ध हो जाएगा अभी परमाणु में भेद परमाणु नंग परस्पर भेद को विशेष एवं एक परमाणु का दूसरा परमाणु से भिन्न कराएगा विशेष और स विशेष वो विशेष तु एव परमाणु नाम परस्परम भेद कह विशेष एवं अच्छा, परमाणु नाम परस्पर भेद अच्छा इसमें भेद कह दिया है तो ठीक है तो आप लोग अधिक शब्द व्यवहार करते हैं ये नया का नहीं है जहां रूल प्रत्यय करने से भेदक होकर के अर्थ आ जाएगा आप और साधक शब्द अधिक कहते हैं <laughs> परमाणुम परस्परम भेद को विशेष एवं वो स... न्यायिक लोग भी सूत्रे सूत्र चम व्यवहार शक्ति तो न्याय पढ़ने का ये लाभ है कि सूत्र आकार से शब्द व्यवहार करेगा अधिक शब्द व्यवहार नहीं करेगा तो ये न्याय तो का लक्षण है ठीक है चलिए स तो स्वतः एवं व्यावृत अर्थात विशेष विशेषांतर से स्वतः व्यावृत हो जाएगा अच्छा इसको देखिए ये अच्छा ठीक है खाली अनुमान पढ़ देते हैं देखिए दिन करी में स्वतः है वह अभी विशेष स्वतः व्यावृत है विशेष विशेषांतर से स्वतः व्यावृत है तो ये स्वतः व्यावृतम तो क्या है कहते हैं स्व भिन्न लिंग क स्व विशेष क स्व सजातीय इतर भेद अनुमिति अविषयत्व स्व भिन्न लिंग का एक अंश हो गया स्व विशेष का दूसरा अंश हो गया स्व सजातीय इतर भेद अनुमिति का विषय ये दूसरे चीज हो जाते हैं किंतु विशेष ऐसे नहीं बनेगा इतर भेद अनुमिति और विषय बनेगा ये हो गया स्वतः व्यावृत जैसे कि अनुमान कहेंगे घट घटांतराद तो भिन्न तो क्यूँ कहेंगे भिन्न कपाल आरबत्व ये अनुमान हो जाएगा अभी देखिए घट हो गया पक्ष घटान्तराद भेद ये हो गया आपका साध्य और भिन्न कपाल आरब्धत्वम ये हो गया हेतु तभी तो स्वपद से घट लेंगे जो कि आपका पक्ष भी है घट हो, घटांतराद भिन्न तो ये जो पक्ष है उससे ये हेतु भिन्न है क्योंकि हेतु हो गया भिन्न कपाल आरब्धत्वम पक्ष आपका घट है स्व तो भिन्न लिंग का ये अनुमान हुआ घट गता घटांतराद भिन्न क्यों कह भिन्न कपाल आरब्धत्वात वो स्व भिन्न लिंग का अर्थात जो घट है स्व जिसको कि पक्ष बनाए है उससे भिन्न हो गया आपका लिंग और दूसरा अंश स्व विशेष्य विशेष अर्थात पक्ष घट घटान्तराद भिन्न भिन्न कपाला आरब्धत्वात इसमें आप स्व को घट बनाए है अच्छा और दूसरा स्वजातीय इतर भेद अनुमिति घट स्व सजातीय घटान्तर से भिन्न हो रहे हैं तो स्व सजातीय इतर भेद अनुमिति इस अनुमिति का विषय अभी घट बन रहा है किंतु विशेष इस प्रकार की अनुमिति का विषय नहीं बनेगा अर्थात स्व भिन्न लिंग स्व विशेष्य स्व सजातीय भेद अनुमिति का विषय अनुमिति का विषय यह विशेष नहीं बनेगा अर्थात आप नहीं कह पाएंगे कि विशेष विशेषांतरात भिन्न और कोई हेतु दे देंगे स्व भिन्न लिंग का नहीं होगा वहां तो स्व ही लिंग होगा अर्थात विशेष विशेषांतरात भिन्न क्यों विशेषात स्वभिन्न लिंग नहीं होगा स्व ही लिंग होगा तो विशेष जो है स्व भिन्न लिंग का स्व विशेष का स्व सजातीय इतर भेद अनुमिति का अविषय बनेगा इसका विचार फिर आगे बसें <coughs> ओ शंकर शंकरचार्यव वातरायण सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्ती मूर्ति वेद विभाग पद व्यादेहाय दक्षिण नमः शांति देखेंगे कहीं तो पेन में संशोधन हुआ है कहीं पेंसिल में भी काटा गया ऐसा मतलब बहुत केयरफुली देख देख करके थोड़ा समय लगेगा या तो पीडीएफ में करिए नहीं था तो।